इसमें ये बात कही गई कि जो केवल कारण की उपासना में समलग्न हो जाएंगे है? उन्हें घोर अंधकार की प्राप्ति होगी और जो केवल संभूति देवता कार्य की उपासना में जो समलग्न हो जाएंगे उन्हें उससे भी घोरतम की प्राप्ति होगी ये ईसा बात से उपनिषद का नवा मंत्र है तो उसमें बताया कि कार्य ब्रह्म से भी संभूति देवता से भी न्यारा और असंभूति देवता कारण देवता से भी न्यारा है ना अन्य देव अन्य देवाहुर और तो वो संभव और असंभव दोनों से विलक्षण जो वस्तु है उसको जिन्होंने देखा उन्होंने हमको ये सलाह दी कि संभव असंभव माने उत्पन्न और अनुत्पन्न कार्य और कारण हाँ। दोनों को एक साथ मिलाकर जब उपासना करोगे तब मृत्यु का संतरण और अमृतत्व की प्राप्ति होगी ये तीन मंत्र में संभूति और असंभूति का विषय ईसावास से उपनिषद में आया और फिर तीन मंत्र में विद्या अविद्या का विषय आया तो किसी किसी पाठ में पहले विद्या विद्या है पीछे सम्भूति असंभूति है और किसी में संभूति असंभूति पहले है विद्या विद्या बाद में है क्योंकि ये जो उपनिषद है ये काण्ड संहिता में भी है और बाज स्नेह में भी है तो काण्व संहिता का पाठ दूसरे ढंग से है और बाज स्नेह संहिता का पाठ दूसरे ढंग से है अब महाराज अब ये समझने की बात आई ये कहते हैं देखो कार्य ब्रह्म की उपासना आपको पहले बिल्कुल मोटे ढंग से ये बात बताते हैं एक आदमी कहता है कि गांव में झाड़ू लगाना चाहिए है? अच्छा परिवार की सेवा करनी चाहिए परोपकार करना चाहिए और इसी में लग जाना चाहिए तो ये कार्य ब्रह्म को तो देखता है मनुष्य की सेवा करो है ना गाय की सेवा करो सूरज की सेवा करो समुद्र की सेवा करो अग्नि की सेवा करो चंद्रमा की सेवा करो ये भी देवता जो है ना देवता कार्योपाधिक देवता सब आ गए हो इंद्र की सेवा करो ब्रह्मा की सेवा करो विष्णु की सेवा करो रुद्र की सेवा करो या और जो गरीब है उनकी सेवा करो जो अनपढ़ हैं उनकी सेवा करो जो रोगी है उनकी सेवा करो इसका भी तो हिसाब किताब है ना ऐसे नहीं हो कि बोलते जाएं जो मुंह में आवे सो बोलते जाएं जिसका भी एक हिसाब होता है है ना? जो बिचारे सत्ता से वंचित हैं जिनका जीवन ही कठिन है उनके लिए क्या चाहिए अन्न चाहिए अपनी सत्ता रखने के लिए उनको कपड़ा चाहिए उनको मकान चाहिए है ना? उनको औषधि चाहिए कही सब बाह्य वस्तुओं के द्वारा उनकी रक्षा करना सेवा है, है ना? उनको ज्ञान चाहिए चित्त चाहिए तो उनको चित्ता चाहिए इसके लिए उनके लिए पाठशाला चाहिए उनके लिए सत्संग भवन चाहिए उनके लिए पुस्तकें चाहिए उनके लिए पत्र पत्रिका चाहिए उनके लिए शिक्षा देने वाले चाहिए तब चित्ता की पूर्ति होगी ये सेवा हुई हो बोले उनको आनंद चाहिए तो कहीं बैठ के मनोरंजन कर सके उनके लिए नाट्यशाला चाहिए उनके उनके लिए नृत्य चाहिए उनके लिए संगीत चाहिए बोला उनके लिए रासलीला चाहिए उनके लिए रामलीला चाहिए केवल थिएटर और सिनेमा ही नहीं है ना? जो उनको धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दे सकें ऐसे पदार्थ भी चाहिए ये क्या हुई तो बोले ये मानव सेवा हुई ये समाज सेवा हुई जाति सेवा हुई संप्रदाय सेवा हुई है ना इनका भी विभाग है है ना एक परिवार सेवा एक सेवा ना। आ, सेवा की सेवा करो एक जाति की सेवा करो है ना फिर मानवता की सेवा करो हिंदू की सेवा करो मुसलमान ईसाई पारसी सबकी सेवा करो है ना संप्रदाय के परिच्छेद में सेवा है ना जाति के परिच्छेद में सेवा वर्ण आदि के परिच्छेद में सेवा सब को हटा करके बिल्कुल मानव मात्र की सेवा कहना नहीं प्राणी मात्र की सेवा ऐसे भूगोल में बढ़ाओ तो अपने मोहल्ले की सेवा गांव की सेवा जिले की सेवा प्रांत की राष्ट्र की है ना अपने महा अपने उपद्वीप की है ना महाद्वीप की बोले तो संपूर्ण विश्व की है तो ना ये भौगोलिक वृद्धि हो गई अपनी संस्कृति की रक्षा करो जो सौ बरस से आ रही है जो दो सौ बरस से आ रही है जो हजार बरस से आ रही है जो लाखों बरस से आ रही है उस संस्कृति की रक्षा करो कि लाखों बरस तक रहे ये क्या हुआ है न तो देश की सीमा में काल की सीमा में वस्तु की सीमा में जितना हम संकोच से विस्तार की ओर जाते हैं ना उपासना बढ़ती है वो ये एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की अनंत कोटि ब्रह्मांड की फिर ब्रह्मांड बनाने वाले जो देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अच्छा फिर अलग अलग ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश जिसमें से निकलते हैं वो एक प्रजापति हिरण्य समि में जो सूक्ष्म भूत सूक्ष्म है उस भूत सूक्ष्म में रहने वाला चैतन्य महा तक सेवा यह सब क्या है बोले ये सब सम्भूति की सेवा है बोला माने उत्पन्न की सेवा है उत्पन्न की जो पैदा हुआ उसकी सेवा है बोले इसमें लग जाएंगे इसी में लग जाएंगे तो बस जीवन पूरा बोले बस एक बात आ रही राग द्वेष आए बिना नहीं रहेगा बोला संकीर्ण दृष्टि जहाँ होती है जहा तत्व दृष्टि नहीं होती जहाँ कारण दृष्टि नहीं होती वहाँ राग आ जाता है आ, तो जो लोग केवल दृष्टि केवल भौतिक दृष्टि है ना उनमें पार्टी बंदी आ जाएगी दल बंदी आ जाएगी एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचने लगेंगे है ना चंद्रमा पर हम ही रहेंगे तो मत रहो ऐसा होगा बोला ये समुद्र हमारा है तुम्हारा नहीं ये धरती हमारी है तुम्हारी नहीं तो अध्यात्म शास्त्र कहता है ये उपहासास्पद बात है है ना इसमें धरती किसकी है किसकी नहीं है ये बात धरती बताएगी कभी तो बोले आओ मानवता के हिसाब से धरती को बांट लें नारायण बांटने के बाद फिर जो प्रबल होगा वो निर्बल से छीनेगा ना तब का इसके लिए सिवाय संविधान के जैसे दूसरा कोई विभाजक नहीं है ये बात आप मानते हैं ना कि कानून के सिवाय कि कानून से ये तुम्हारा और कानून सही हो तो और गलत हो तो गलत इसी प्रकार एक परमात्मा में जो विभाजन है ना गुण का दोष का धर्म का धर्म का देवी का देवता का वो संविधान के सिवाय उसका विभाजक और कोई नहीं है वो माने वेद ही उसके वेद माने संविधान की शाश्वत पोथी शाश्वत संविधान की पोथी उसी ने गुण दोष का विभाजन किया है उसी ने धर्म का विभाजन किया है तो संभूति जो है न जो सम्भूति माने पैदा होनी वाल, होने वाली चीजों की उपासना में लग जाएगा है ना वो रागद्वेष के चक्कर में पड़ करके अंधन तमह प्रविशन क्यों राग द्वेश के चक्कर में क्यों पड़ेगा क्योंकि उसकी शक्ति तो सीमित है थोड़ी देर दूर वो सेवा कर सकता है थोड़े लोगों की सेवा कर सकता है थोड़े दिन सेवा कर सकता है सब जगह तो पहुंच नहीं सकता इसका अर्थ यह होगा कि जहां वो नहीं पहुंचेगा वहां उसके प्रति उपेक्षा का भाव आ जाएगा और जहां पहुंचेगा वहां प्रेम का भाव आ जाएगा और सामूहिक राग-द्वेष का प्रभाव उसके ऊपर पड़ जाएगा नारायण तो क्या करना चाहिए कि जब हम दुनिया की सेवा में लगें तो कारण दृष्टि जरूर रखना क्या कि जिनकी हम सेवा कर पाते हैं उसमें भी और जिनकी सेवा नहीं कर पाते हैं उसमें भी ईश्वर मौजूद है हम संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अर्थ आप ये समझो देखो सीधी सादी बात बताते हैं भाई हम शास्त्र का दाव पेच आपको नहीं बताते हैं ये जो शरीर है ना ये उपादान कारण प्रधान है बोला और भीतर जो चैतन्य है वो निमित्त कारण प्रधान है बोला तो सबकी सेवा करो माने जड़ की भी सेवा चेतन की भी सेवा किसी भी को भी नुकसान मत पहुंचाओ सब जगत के मूल में जो चैतन्य है जिसकी पुहिया, पुहिया, पुहिया सबके भीतर चैतन्य के रूप में मालूम पड़ती है और जो सबका उपादान मसाला है जिसमें ये अलग, अलग अलग अलग अलग ये शकलें बनी हुई हैं, उस परमात्मा को ध्यान में रख करके की सब जीवों के रूप में वही है और सब व्यक्तियों के रूप में वही है और सब वस्तुओं के रूप में वही है सेवा सबकी करो और राग द्वेश किसी से मत करो है ना यदि ये दृष्टि रख करके संभूति की उपासना करोगे संभूति की माने पैदा हुई चीज कार्य वस्तु है ना अंतकरण भी पैदा हुआ इंद्रियां भी पैदा हुई शरीर भी पैदा हुए सब पैदा हुए जिससे पैदा हुए उसको ध्यान में रख करके सबकी सेवा करोगे तो कल्याण के भाजन बनोगे राग द्वेष नहीं होगा क्योंकि राग द्वेश होने से तो आप जानते हो ना राग होने पर पक्षपात होता है तो पक्षपात होता है एक के साथ पक्षपात होगा तो दूसरे के साथ अन्याय हो ही जाएगा भाई भतीजा आ गया है ना और फिर दूसरे के साथ द्वेष होता है तब क्या होता है हिंसा होती है राग में से पक्षपात निकलता है और द्वेश में से हिंसा निकलती है गड़बड़ा जाएगा काम सीताराम आपको देखो कोई अभी वेदांत की कोई गंभीर बात सुना रहे हो तो बात नहीं है पहले हम उस श्रुति का अभिप्राय ही आपको सुना रहे हैं तो बोले अच्छा कार्य की उपासना छोड़ दो आओ हम कारण की करेंगे कारण की माने जगत के मूल में जो एक चैतन्य है, है ना सर्वांतरयामी सर्वनियंता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वकारण जो एक सत्ता है आओ उसके ध्यान में हम मगन हो जाएं ये अर्थ सायणाचार्य उब्बट्टाचार्य ने महिद्राचार्य ने सायणाचार्य ने ऐसा अर्थ किया हो श्रुदे का क्या हो एक ध्यान लगा ले समाधि लगा ले बैठ जाए और उससे एक हो जाए कोई सेवा पेवा नहीं करें किसी पैदा हुए की सेवा करने में क्या रखा है जब रागत द्वेष होता है दलबंदी हो जाती है मारपीट होने लगती है हम बनारस में एक जिला कमेटी के सदस्य थे हो है ना तो बैठे थे और सस्ता का नाम लेने से क्या फायदा उसमें बड़े बड़े लोग थे जो आजकल देश में बड़े बड़े काम पर लगे हुए हैं वो भी थे ये बात इक्कीस बत्तीस तैतीस की है बोला मैं भी सदस्य था उसी कमेटी में अरे महाराज वो जूता चल जाए जूता चल जाए बड़े बड़े लोग जिनका नाम आजकल लेने में गौरव माना जाता है वे लोग और जब मीटिंग में झगड़ा होए है ना तो जूता उठा रहे और आप जानते ही हो हम तो उत्तर प्रदेश के हैं तो वहां की तो बात ही पूछो वहां के लोग दबते नहीं हैं है। तो बोले भाई जब ये सब सेवा कार्य करने में राग द्वेष होता है पार्टी बंदी होती है दल बंदी होती है खींचाटानी होती है भाई भतीजा आता है हिंसा और क्रूरता होती है तो छोड़ो इसको आओ कारण में स्थित हो जाएं। तो बोले इसमें भी दोष है इसमें क्या दोष असंभूति के उपासको असंभूति को कहते हैं? संभूति माने कार्य और असंभूति माने कारण बोला तो और चैतन्य तो दोनों में रहता ही है उपासम तो की प्राप्ति होगी घोर अंधकार में चले जाओ बोले भला इस उपासना में क्या दोष है कि अंधन तम की प्राप्ति होगी बोले इसमें यह दोष है कि अपना जो नित्य कर्म है न अंतकरण को शुद्ध करने वाला मनुष्य को हाथ मिला है पांव मिला है जीव मिली है है ना? इनमें जंग लग जाएगी ना? ये निगम में पड़ जाएंगे। तो नित्य कर्म के परित्याग से प्रत्यवाय होता है है ना? यदि केवल कारण कारण को देखोगे तो अपना विशेष धर्म छूट जाएगा पत्नी के प्रति कर्तव्य माता के प्रति कर्तव्य पिता के प्रति कर्तव्य देश के प्रति कर्तव्य जाति के प्रति कर्तव्य संप्रदाय के प्रति कर्तव्य अगर इसमें लीन हो गए तो वो छूट जाएगा और उसमें लीन हो गए तो ये छूट जाएगा हैं तो अपना कर्तव्य न करने का जो प्रत्यवाय होता है वो लगेगा तो दोनों में दोष आया तब श्रुति ने ये निर्णय किया कि क्या करना चाहिए तो बोले संभूतिंच विनाशंच विनाशंज जस्तद वेदो भयक सह विनाशन मृत्यु तीर्प सम्भूतिया मृतमश्नुते है ना दोनों करना है न बोले ध्यान करें कि गुरु की सेवा करें देखो चीज मैंने और हल्का करके इस बात को बताते हैं कि गुरु के पास रहे और केवल ध्यान करें तो सेवा के कर्तव्य से विमुख होने का प्रतिभा हो जाएगा और बोले कि सेवा ही करे ध्यान न करे तो बहरमुख हो जाएगा चेलों को फंसाने लग जाएगा चेला चाटी में लग जाएगा बहरमुख हो जाएगा तो फिर रागत द्वेश होगा पक्षपात होगा पार्टी बंदी होगी तो जैसे गुरु के पास होता है ना है ना जो एक आदमी है वो मंदिर में ही पूजा करे और बाहर के लोगों को न देखे और बाहर के लोगों को ही देखे मंदिर में पूजा न करे तो असंगत हो गया ना उसका जीवन असंगत हो गया उसका इसी प्रकार ईश्वर ने जो ये कविता रची है ये सृष्टि जो है वो ईश्वर का संगीत है काव्य है बनाया नहीं ईश्वर ने, ने। एकांत में था ईश्वर दूसरा तो कोई था ही नहीं और उसने कविता रची बोले यहा क्या सूर चमक रहा है चमकने लग गया क्या चांदनी बरस रही है बरसने लग गए क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है चलने लगी क्या लोग हंस रहे हैं खेल रहे है रो रहे हैं गा रहे हैं नौ रस का गान किया हो तो बीभत्स रस का गान किया तो स हो गया भयानक रस का गान किया तो भयानक हो गया करुण रस का गान किया तो करुण हो गया श्रृंगार रस का गान किया तो श्रृंगार हो गया पश्य देवस्य काव्यम वेद कहता है पश्य देवस्य काव्यम न मारा न तो जीव परमे परमात्मा की कविता है क्या मधु मधु मधु तो बोले इसमें एक में फंसोगे तो दूसरा तकलीफ देगा दूसरे में फंसोगे तो पहला तकलीफ देगा इसलिए भाई कैसे कैसे चलना समन्वय करके जीवन को ले चलना एक ने मन में सोचा कि क्या करें सृष्टि की सेवा करें कि ईश्वर का भजन करें एक के मन में सवाल उठा ले फूल का गुच्छा महात्मा के पास गया कि भेंट करेंगे पूछेंगे ये सच्ची घटना है तो महात्मा लखनऊ में आए हुए बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध। तो महात्मा जी ने फूल का गुच्छा हाथ में लिया और देखने लगे दो मिनट पांच मिनट दस मिनट लाने वाले को देखा ही नहीं फूल का गुच्छा ही देखा तो नाराज हो गया बोले महाराज मैं तो आया था इसलिए कि आप हमारी ओर देखेंगे आप तो हमारे लाए हुए गुच्छे को ही देखने लगे है? तो ले फेंक देते हैं फूल के गुच्छे को हम तुमको देखेंगे बोले नहीं नहीं फेंको मत बड़े प्रेम से लाया हूं हमको भी देखो और हमारे फूल के गुच्छे गुच्छे को भी देखो तो कार्य कारण उपासना समन्वय का अभिप्राय यह है, है ना कि हम सृष्टि के मूल में स्थित जो एकत्व है उसको तो ध्यान में देखें और बाह्य जीवन में हम सृष्टि की सेवा करें क्योंकि सृष्टि उसी उसी के उसी के फूल है ये उसी का फूल है उसी का दिया हुआ उसी प्यारे का दिया हुआ गुलदस्ता है ना तो उसके दिए हुए गुलदस्ते का आदर करें और देने वाले का भी आदर करें ये बात अंधन तमह इस प्रसंग में ईसा ईसाबाद से उपनिषद में समझाई गई अब ये बताते हैं ये उसका दूसरे ही अभिप्राय गौड़ पादाचार्य महाराज निकाल रहे हैं संभूते सम्भूतेरअपवादाच संभव प्रतिषिध्य यदि ये संभूति ये सृष्टि ज्यों का त्यों ईश्वर होती परमात्मा होती ब्रह्म होती परमार्थ होती है न तो इसका अपवाद क्यों आता कि केवल इसकी सेवा करने से अंधन तम की प्राप्ति होगी इससे मालूम होता है कि ये कार्य रूप में दिखाई पड़ने वाली सृष्टि है ना वस्तुतः परमात्मा नहीं है ये अभिप्राय ने कहा का कारण रूप में जो होगा जिसका ध्यान करने को बताया तो परमात्मा होगा को जनए दीदी कारणम प्रतिषिध्यारण उपनिषद का प्रसंग है वो? ये भी बड़ा बड़ा विशद प्रसंग है को नये नो यहां ये प्रश्न उठाया कि यदि एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए और काट दिया जाए तो फिर क्या वो उग सकता है ने? तो ये जब ये जो सृष्टि है इसका समूलंकाश नाश हो जाता है तो क्या फिर ये सृष्टि पैदा हो सकती है और होती है तो किससे होती है वो जो वृक्षण मूल है वो कटा हुआ मूल है वो फिर किससे निकलता है तो वहां ये मंत्र जो है प्रश्न के रूप में भी है और आक्षेप के रूप में भी है ये वेद की चतुराई है वहां वेद की चतुराई क्या है जब ये प्रश्न हुआ कि तो भाई कौन ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है हजार गाय कौन ले तो महाराज सब चुपचाप बोले अगर हम ये कहेंगे कि हमको तो ब्रह्मज्ञान हो गया है तो अभिमान की बात आवेगी ब्रह्मज्ञान का तो कोई अभिमान ही होता नहीं और यदि कह भी दें कदाचित कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो लोग कहेंगे कि एक हजार गाय लेने की लालच है इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी हो करके है ना उठ खड़ा हुआ तो ये उभता पाषा इसको बोलते हैं है ना अच्छा ना कहें तो हजार गाय चली जाएंगी कोई बात नहीं है लेकिन कोई ब्रह्मविद है ही नहीं सृष्टि में ये लोगों की धारणा बनेगी ना तो ब्रह्मविद संप्रदाय भी रहे जिज्ञासुओं को ब्रह्मवेदता की प्राप्ति होवे बोले आखिर तुम एक हजार गाय तो चाहते हो बोले कि हमको अच्छा यही तुम कहते हो ना कि तुम्हारे हृदय में एक हजार गाय लेने की कामना का काम है बाढ़ गो कामा नमोस्तु वमोस्तु हम जानते हैं कि हम ब्रह्मवेदता है ब्रह्म है है ना हजार गाय लेने की अगर कामना है हमारे हृदय में तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं है चिदात्मान पृथक कृत्य पृथक पश्यन अप्रवेश्य चिदात्मानं चिदात्मान पृथक पश्यन नहंकृत इच्छस्कोटी वस्तुनी न बाधो ग्रंथि भेदता हम अपने चिदात्मा को छोटे अहम से मिलाते नहीं हैं रह बेटा अलग अब प्रवेश आत्मा। हृदय की गुफा में हम अपने आप को घुसाते नहीं पृथक पश्चिंद अहंकृत इस अहंकार को अलग देखते हैं अब हजार हजार कामनाएं होंगे तो भी हमारे कोई बाधा नहीं है क्योंकि यहां पर तो कंतभेद हो चुका है ना? ये परिच्छिन्न में रह करके जो व्यवस्थापक अहंकार है वो मैं नहीं हूं उसके साथ जो हमारी गांठ थी वो टूट चुकी है हम तो अपरिचिन्न ब्रह्म है और ये मेरे बाप बल टूट के खड़े हो गए बोले अपने चेहरों से कह दिया हाँक लो गंगो को है ना अब ब्राह्मणों में अल्लाह मचा कि हम लोग ब्रह्मविद नहीं और ये अकेला ही ब्रह्मविद बोले अब आओ शास्त्रार्थ हो जाए शास्त्रार्थ कर गया इधर तो छोटे मोटे शास्त्रार्थ होते हैं ना हम तो उस भूमि के हैं तो ना कि जहां आठ वर्ष की उम्र से ना कुआं पर जाके और वो हमारे क्या नाम है शास्त्रार्थ की पद्धति दुर्गा कुंड जाके शास्त्रार्थ की पद्धति सांग वेद विद्यालय में शास्त्रार्थ बडे बड़े बड़े भैयाकरणों के नैयायिकों के वेदांत के काशी तो शास्त्रार्थ की भूमि है वहां भी शास्त्रार्थ करते करते हो पंडित लोग घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं ना घुटनों के बल हो जाते हैं बैट, बैटे, बैटे, और जब जोश में आते हैं तो वो घुटने के बल बैठ गए और वो हाथ हिलाने लगे और फिर बाद में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और खिंचा खिंची भी करने लगते हैं शास्त्रार्थ जो है ना वो शस्त्रार्थ तक चला जाता है वाद तो विवाद में कभी नहीं फंसना चाहिए हमने बहुत शास्त्रार्थ देखे बरसों तक शास्त्रार्थक है विवाद से कोई वस्तु हल नहीं होती है अब वहां ये प्रश्न था कि वृक्ष की जब जड़ काट दी जाती है तो उसमें फिर से अंकुर कहां से निकलते हैं ये बताओ का पहला बीज जो था उससे निकलते हैं तो पहला बीज तो विकृत हो करके परिणाम को प्राप्त हो करके तने के रूप में बना और उस एक बीज से फिर हजारों फल पैदा हुए है ना अब तो वो बीज है ही नहीं फिर पेड़ को काट देने के बाद उसमें से दोबारा अंकुर क्यों निकलता है ये तो हुआ प्रश्न इस अस्वस्थ वृक्ष है ये प्रपंच जो है ना वो वृक्ष है तो एक बार प्रलय हो जाने के बाद फिर सृष्टि होती है फिर प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है तो प्रलय होने के बाद यह सृष्टि फिर कहां से निकली आती है यह तो हुआ प्रश्न और उसमें आक्षेप क्या है तो देखो ये संसार वृक्ष का मूल है अज्ञान अज्ञान नहीं है बिल्कुल तो एक बार जब तत्व मस्यादी महावाग के जन्य ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी इस संसार वृक्ष की जड़ काट दी जाएगी तो कस्मात प्ररोहति ये फिर क्यों उगने लगा अरे जब जड़ई भंग हो गई जब जड़ई टूट गई तो ये निकलेगा कहा से तो जो लोग जन्म मरण के चक्कर से व्याकुल हैं, वो ये मोक्ष विद्या जो है ना ये उन लोगों के लिए है देखो धर्म विद्या किनके लिए है धर्म विद्या उनके लिए है जो आलसी प्रमादी अकर्मणी उनको धर्म में निष्ठावान बना करके कायदे पर चलाना ये धर्म का काम है जिनका मन वासना से भरपूर है उपासना के द्वारा उनके मन की वासना को निकालना जिनका मन चंचल है योग के द्वारा उनके मन की चंचलता को मिटाना जैसे रोगी के लिए औषध होता है ना ये हमारे जो नारा है रोगी के लिए जिसको जो रोग है उसके लिए वो दवा ये महाराज जब से लाउड स्पीकर वाले विद्या चले है ना और पर्चा छपा के बांट दिया गांव में और सबको इकट्ठा किया बोले बस हमारे पास एक रामबाण महषधि है है ना ये चमत्कारी लोग है न ले वो सबके लिए एक ही चीज अयोध्या में सबके लिए राम वृंदावन में सबके लिए कृष्ण है ना काशी में सबके लिए शिव हरिद्वार में सबके लिए उपनिषद शास्त्र जो है वो रोगी की परीक्षा करके उसके रोगा रोगानुसार है नोगानुसार औषध देने की व्यवस्था जो करता है वो शास्त्र है जो दूसरों को सता रहे हैं अधर्म करके उनके लिए धर्म औषधि है जो वासना से दुखी हैं बिचारे उनके लिए उपासना औषधि है जिनका मन चंचल होता है उनके लिए योग औषधि है और जो महाराज केवल अविद्या से ही समाक्रांत हैं उनके लिए ये विद्या औषधि है ये पोथी का नाम उपनिषद नहीं होता हृदय में हो, उदय होने वाली सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य देश काल वस्तु से अपरिचिन्न प्रत्यक्ष चैतन्यभिन्न ब्रह्म विषयक जो विद्या होती है ना उस विद्या को उपनिषद कहते हैं पोथी का नाम उपनिषद नहीं है कागज का नाम उपनिषद नहीं काले अक्षरों का नाम उपनिषद नहीं जो गा के पढ़ा जाता है उसका नाम उपनिषद नहीं जो अविद्या विद्या हृदय में उदय होती है उसका नाम उपनिषद है अब प्रश्न हुआ कौन में नम जन दीदी कौन है वो जो इसको पैदा करता है कौन है वो जो पैदा होता है बोले अरे बाबा पैदा होने वाली चीज तो मरेगी जरूर और पैदा करने वाली चीज तो बोले फूटेगी जरूर पैदा करने वाली चीज में जब तक भेदन न हो वह बीज फूटेगा नहीं तो अंकुर कहा से निकलेगा है? मिट्टी खोदी नहीं जाएगी तो घड़ा कहाँ से बनेगा मनुष्य के शरीर में विकार नहीं होगा तो बच्चा कहां से कार्य देखने में आता है वहां वहां अपने कारण में विकार उत्पन्न करके आता है तो ये इतना बड़ा संसार मूल तत्व में जब प्रकट हुआ तो उसको विकृत बना करके प्रकट हुआ क्या तो वो जो विकृत होने वाला कारण है और पैदा होने वाला कार्य है ये दोनों परमार्थ नहीं है ना परमार्थ जो वस्तु होती है वो कार्य और कारण दोनों से विलक्षण होती है ये हमारे अद्वैत का नाम द्वैताभाव नहीं है ना द्वैत के अभाव का नाम अद्वैत नहीं है द्वैत और द्वैताभाव दोनों के अधिष्ठान का नाम अद्वैत है दोनों के प्रकाशक का नाम अद्वैत है दोनों अद्वैत और द्वैताभाव का नाम रूप जिसमें नहीं है उसका नाम अद्वैत है और उसका नाम अद्वैत नहीं है अपने मैं का नाम अद्वैत है और अपने मैं का नहीं मैं तू सबका नाम अद्वैत है हाउस में यह हुआ या वहां ये नहीं होता है तो ये जो भ्रम है जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए पागल हो रहे हैं और छोटी चीज के लिए पागल हो गए और अपने को समझे बड़ा तो बोले इसी का नाम माया माया करोड़पति का बालक और एक नए पैसे के लिए रो रोवे तो बोले मोह माया है ना उसकी भूल है ना भूल इसी प्रकार सं परिपूर्ण अविनाशी द्वैत परमार्थ परमात्मा से एक हो करके और छोटी छोटी बीचों चीजों के पीछे फट गए तो वेदांत जो है यही परम शांति यही परमार्थ यही सच्चा ज्ञान है ना ये देता है अब इस प्रसंग को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाए हैं तेरपवादाच सं सं संभव प्रतिषिध्य कोन्वनम जनएम प्रतिषिध्य स यश नेति व्याख्यातम न्युनुते यज्येतुनाज प्रकाशते ओ। उपनिषद में वेद में वेदांत में संभूति का अपवाद किया हुआ है जो पैदा होता है जो कार्य है जो धार्य है और जो प्रकाश है तो माने जो किसी अधिष्ठान में अध्यस्त है जिसको अपने धारण करने वाले की अपेक्षा होती है वो धार्य हुआ है और जो किसी चेतन के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो वो प्रकाश हुआ और जो कर्म के फल रूप में बने बनाया जाए पकाया जाए पैदा किया जाए उसको कार्य कहते हैं तो जो कार्य है माने कर्मजन्य है और जो धार्य है माने किसी अन्य आधार में अन्य अधिष्ठान में स्थित है और जो प्रकाश है माने अपने प्रकाशन के लिए अपने से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा रखता है वो वस्तु जो है सम्भूति है सम्यक भवती संभवनम सम्य भवनम संभूत बोले वो ईश्वर नहीं है क्यों? वो तो आकाश में पैदा होती है और आकाश में मिट जाती है धार्य है वो तो बनाई जाती हैं और बिगड़ जाती है कार्य है और वो तो हमारी चेतना के प्रकाश में दिखती है और नारायण बिना चेतना की प्रकाश के अपनी सत्ता को दिखाई नहीं सकती तो जो वस्तु प्रकाश से होती है कार्य होती है और धार्य होती है वो वस्तु स्वतंत्र नहीं होती है और स्वतंत्र नहीं होगी तो ईश्वर नहीं होगी परमात्मा नहीं होगी तो बोले भाई यदि केवल कार्य की धार्य की प्रकाश से की उपासना करोगे तो वो उपासना तो अधूरी होगी तो अच्छा तो तुम क्या चाहते हो कार्य धार्य प्रकाश का निषेध करना चाहते हो कि उसकी उपासना का निषेध करना चाहते हो बोले नहीं न हम उसका निषेध करना चाहते हैं ना उसकी उपासना का निषेध करना चाहते हैं उपासना करो कार्य की कार्य में शरीर भी है वो शरीर भी कार्य है धार्य है प्रकाश है ये कर्म का फल है है ना? और चेतन इसको प्रकाशित करता है और एक समय तक ही इसका धारण होता है फिर ये फूट जाता है जैसे शरीर है ये व्यस्टि शरीर वैसे समष्टि शरीर है ब्रह्मांड शरीर है तो ये जो कार्य धार्ग प्रकाश है इनको हम ये कहना चाहते हैं कि यदि उपासना करो आप तो केवल इसी की मत करो इसका जो कारण है उसकी भी उपासना करो कारण की उपासना के साथ समुच्चय विधान करने के लिए कि केवल इसी में मत फंस जाओ जैसे कोई अपने शरीर की उपासना करने लगे तो हम उससे कहें जरा माँ बाप का भी ख्याल रखना भैया है ना तो ये क्या हुआ छोटा कारण हुआ ना मां बाप तो शरीर के कारण है।, है अच्छा फिर बोले कि जिस देश में तुम अन्न खाते हो पानी पीते हो उस देश का भी तो थोड़ा ध्यान रखना ये मनुष्य मां बाप का यदि कार्य है तो देश की भूमि के द्वारा धार्य है।, है तो बोले भाई सूरज को भी दो तो अंजलि अर्घ दे दिया करो क्यों क्या कर सूर्य के द्वारा प्रकाश है सूर्य अग्नि के द्वारा प्रकाश है और राष्ट्र पृथ्वी आदि के द्वारा धार्य है और माँ बाप का कार्य है तो एक मनुष्य का कर्तव्य निश्चय हुआ ना ये निश्चय हुआ कि वो अपना हित देखे साथ ही माँ बाप का भी हित देखे अपना हित देखे देश का भी हित देखे अपनों को अपने को खिलावे पिलावे स्वस्थ रखे पर सूर्य के प्रति अग्नि के प्रति भी कृतज्ञ रहे होम करे अर्घ दे। देवता की पूजा करे तो इसी प्रकार से जो धार्य का धारण है जो कार्य का कारण है जो प्रकाश का प्रकाशन है हमको जहां से ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के स्रोत के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए जहां से हमारा जन्म हुआ है उसके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारा धारण करता है उसके प्रति भी कृत पालन पोषण करने वाले का भी कृतज्ञ होना चाहिए हैं? तो हम संभूति का अपवाद इसलिए कहते हैं, तुम दिन भर बस खाते ही रहते हो तो ऐसा क्यों कहा बोले तुम्हारे माँ बाप भूखे रहते हैं इसलिए लगाते ये दृष्टान्त दे के ये बात आपको समझा रहे हो इसका जो दृष्टान्त है उसको समझना है। जो केवल जगत की उपासना में लग जाता है ईश्वर को भूल जाता है वो अपराध करता है न और जो केवल महाराज आंख बंद करके बैठ जाता है थोड़ी देर और फिर उठा बोले अब हमको माँ बाप की क्या जरूरत है हमको देश की क्या जरूरत है न हमको होम की क्या जरूरत है हमको वर्घ्य देने की क्या जरूरत है तो अपना कर्म त्याग करने के कारण वो प्रत्यवायी हो गया और उधर कारण ईश्वर दृष्टि छोड़ देने के कारण वो रागी द्वेषी हो गया इसलिए दोनों को मिला करके उपासना करना चाहिए संभूति की उपासना के निषेध का तात्पर्य यह नहीं है कि संभूति को छोड़ दो ये तात्पर्य है कि असंभूति का भी ध्यान रखो कारण का भी ध्यान रखो और असंभूति की उपासना के निषेध का ये तात्पर्य नहीं है कि कभी ध्यान न लगाओ समाधि न लगाओ ईश्वर की पूजा न करो उसका तात्पर्य यह है कि अपने लोक हित का भी और लौकिक कर्तव्य का भी ध्यान रखो तो बोले ठीक है तो ये जो तुम कहते हो कि संभूति के निषेध से कार्य का ही निषेध हो गया पहले तो कहते हो कि कार्य और कारण की उपासना का हम समुच्चय बताते हैं और अब कहते हो कि कार्य की कार्य का निषेध करते हैं तो अब ये वेदांत की बात आई तो वेदांत की बात क्या आई पहले देखो कर्तव्य की बात आई उपासना की बात आई अब उसी में से वेदांत की बात निकलती है तो वेदांत की बात क्या निकलती है कि अकेला कारण भी परमात्मा नहीं है और अकेला कार्य भी परमात्मा नहीं है तो समझो कि ऐसे बताया जाए कि वो अंधा है उसको नहीं सूझता और वो अंधा है उसको नहीं सूझता तो इसका मतलब क्या हुआ दोनों अंधे हैं कि दो अंधे मिलके बोले देख रहे हैं किसी चीज को तो ये बात सिद्ध होगी है सौ अंधे इकट्ठे हो जाए तब भी रूप के बारे में उनका वचन प्रमाण नहीं होगा है? जब अकेले संभूति ईश्वर नहीं है और अकेले असम्भूति ईश्वर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि ईश्वर स्वरूप जो है वो दोनों से विलक्षण है कार्य और कारण दोनों जिसमें अध्यस्त हैं अध्यस्त माने ऊपर से कल्पित किए हुए अधिमाने ऊपर ऊपर और अष्टमाने निक्षिप्त असुक्षेपे अध्यासमाने एक चीज के ऊपर दूसरी चीज डाल दी जाए इसको अध्यारोप बोलते हैं जैसे एक मनुष्य है ना मनुष्य उसमें हिंदू पना और मुसलमान पना अध्यारोपित है जन्म से कोई हिन्दुत्व लेकर नहीं आता और मुस्लिमत मुस्लिमत लेकर के नहीं आता है न मनुष्य में ये भाव जन्म के बाद पैदा किया जाता है कि हम हिन्दू हैं हम मुसलमान हैं अगर बच्चे को ये पता न लगे कि हम किसके बच्चे हैं है ना हम हिंदू घर में पैदा हुए कि मुसलमान घर में पैदा हुए तो क्या बतावेगा है? अच्छा शैवत्व वैष्णवत्व ये क्या है, है? मनुष्य तो जन्म से हुआ लेकिन उसमें सही उपना वैष्णोपना कहां से आया अध्यारोपित हुआ इसको इसको अध्यस्त बोलेंगे हो, इसको अध्यारोपित बोलेंगे ऊपरी आरोपित आरोपिता जन्म से कोई शैव नहीं है जन्म से कोई वैष्णव नहीं है उसमें संस्कार के द्वारा शैवपना वैष्णोपना उत्पन्न किया जाता है तो असली परमात्मा के ज्ञान के लिए कार्य में सालग्राम शिला में है ना गी हुई मूर्ति में नर्मदा लिंग में ईश्वरत्व का अध्यारोप करके उसकी उपासना की जाती है और आंख बंद करके हृत पिंड में जो चित्त वृत्ति है, है ना उसमें आरूढ़ चैतन्य के रूप में आभास में नहीं उसके घेरे में रहने वाले कूटस्थ में आ, ब्रह्मत्व आरोपित करके उसकी उपासना की जाती है असली ब्रह्म का असली ब्रह्म न उपाधि का दृश्य है और न तो उपाधि का आधार है उसमें तो उपाधि और उपहित भाव बिल्कुल कल्पित है तो उसमें कार्य कारण भाव कल्पित है उसमें प्रकाश से प्रकाशक भाव भी कल्पित है क्योंकि दो नहीं है उसमें आधार और आधार्य भाव भी कल्पित है और उसमें कारण कार्य भाव भी कल्पित है तो असली परमात्मा को समझाने के लिए असली परमात्मा को समझाने के लिए सम्भूति और असंभूति दोनों में ब्रह्मत्व तो कल्पित है